पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 19 समीक्षा वाचस्पति मिश्र ने उपासना शब्द चिंतन भावना विशेष समापत्ति अर्थात समाधि के अर्थ में प्रयोग किया है पहला पांचों स्थूल भूतों तथा उनके अंतर्गत स्थूल शरीर और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत समप्रज्ञात समाधि कहलाती है पांचों तन्मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों तथा उनके अंतर्गत सारे सूक्ष्म विषयों की भावनाओं से युक्त विचारानुगत सम्प्रज्ञा समाधि कहलाती है इन दोनों से परे अहमिति वृत्ति वाली अहंकार की भावना से युक्त आनंदानुगत सम्प्रज्ञा समाधि कहलाती है और अहमिति अहंकार से परे अस्मिता वृत्ति वाली अस्मिता भावना से युक्त अस्मिताुगत सम्प्रज्ञा समाधि कहलाती है इसलिए आनंदानुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही देहपात के पश्चात विदेह देव पद को प्राप्त होते हैं न कि स्थूल भूतों और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत भूमि वाले अस्मिताुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही अस्मिता प्रकृति लय देवपद को प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओं और अहंकार की भावना से युक्त विचारानुगत और आनंदानुगत भूमि वाले योगी जैसा कि हमने 18वें सूत्र की व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्य में दिखलाया है दूसरा भोज महाराज ने भी अपनी 17वें सूत्र की वृत्ति में ऐसा ही बतलाया है यथा यदा तो रजस्तमूल शानुविधन्वत्व भाव्युण चित्तिशक्काशमय सेनंद सर्भव अस्ंद ये बद्धृतवा प्रधानपुरशरूप न पशी ते विगत देहा हार्वाद विदेह देह शब्दवाच्या जब रज और तम के किंचित से युक्त हुआ अंतःकरण सत्व की भावना करता है तब चिति शक्ति के गुण रूप होने से सत्व चित्त ध्येय की प्रबलता के कारण सत्व चित्त के सुख प्रकाश में हो जाने के कारण सत्व चित्त में आनंद प्रतीत होता है इसी समाधि में जो आसक्त हो गए हैं और प्रधान पुरुष भेद रूप विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त करते हैं वे योगी देह के अहंकार निवृत्त हो जाने से देह में आत्माध्यास हट जाने के कारण विदेह कहलाते हैं यह ग्रहण अर्थात अहंकार वृत्ति विशिष्ट अंतकरण विषयक समाधि है ततः परम रजस्तमोलेभूत शुद्धसत्वंबनीकृत या प्रवर्तते भावना ग्राह्यस्य सत्वस्य किति शक्ते सत्ता तं ग्रा्य स्यभावेन सधि सास्मता न यतो चाहंकारास्मतोद शकनीय यो यमुखेन विषयान्ेदयते सोहंकार युखत प्रतिलोम परिणामे प्रकृति लीने चेतसी सत्ता मात्रम अवभाति साधौ ये कृतपरीषा परमात्म पुरष न पश्य चेतसी स्वे लयुपागते उस अहंकार से आगे अंतर्मुख होने पर रजस्तम के लेश से शून्य सत्वचित्त को विषय बनाकर जो भावना की जाती है तो उसमें ग्राह्य चित्त का अन्य रूप हो जाता है वह शक्ति की प्रबलता के साथ सत्ता मात्र से शेष रह जाता है इसलिए अस्मिता नाम वाली समाधि कहलाती है अहंकार और अस्मिता इन दोनों में अभेद की शंका न करनी चाहिए क्योंकि जिस काल में अंतकरण द्वारा अहमिति मैं हूँ इस भाव से चित्रित हुआ चित्त विषय को जानता है वह अहंकार कहलाता है और जहां अहमिति इस प्रकार की वृत्ति को छोड़कर चित्त उल्टे परिणाम से प्रकृति में अंतर्मुख होता है और केवल सत्ता मात्र से रहता है तो वह अस्मिता कहलाता है इसी समाधि में जिन्होंने संतोष कर लिया है ऐसे योगी परमात्मा पुरुष को नहीं देखते हैं उनका चित्त अपने कारण अस्मिता प्रकृति में लय को प्राप्त होने के कारण उनको प्रकृति लय कहते हैं